टीवी के ऊपर चलने वाले एडवर्टीजमेंट ऐसे ही हमें देखने पड़ते थे जो भी कुछ चल रहा है उसको दूर बैठ कर के क्योंकि टीवी तब तक रिमोट का नहीं था पेशेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा थे फिर ज़माना बदलता गया दूसरी पीढ़ी जो आई जो अभी पैंतीस चालीस साल के उम्र के लोग हैं इनके ज़माने में बचपन में अब ज़माना और थोड़ा फास्ट हो गया कलर टी आ गए उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गए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 लेकिन अभी के पीढ़ी के अंदर वो भी अभी पेशेंस नहीं है अब क्या करना है तुरंत मोबाइल उठाना है उसका एक एप्लीकेशन चुनना है ऑर्डर देने हैं विदिन 30 मिनट टाइम आधे घंटे के अंदर अंदर जो चीज चाहते हैं आप वो मार्केट से आपके दरवाजे तक आपके हाथों में गर्मागर्म परोसी जाती है जाती है उसी के कारण मामला यह हो रहा है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 लेकिन अब क्या हो गया कि अब वन टू थ्री तो हो गए उसके बाद में उत्तेजनार्थ दो तीन बक्शीस आएंगे उसके बाद में इसका ये उसका ये तो करते करते करते क्लास में या उस पर्दा के अंदर 50 बच्चे अगर हिस्सा लेते हैं तो पचासों लोगों को पचासों बच्चों को उसका बक्सिस दिया जा रहा है दिस रीज़न दैट रीज़न और न जाने क्या क्या तो फिर फर्स्ट आने का या अपना बेस्ट देने का बच्चा जो काम कर रहा था ये अब खत्म हो चुका उसका मोटिवेशन निकल गया वो बोलता है यार ऐसे भी अगर मैं फर्स्ट आता हूं तो भी बख्शिश मिलता है नहीं आता हूं तो भी बख्शिश मिलता है अच्छा टीचर्स की समझ ये क्या है आ, सोच क्या होती है नहीं नहीं नहीं हर एक बच्चे को जो ट्रॉफी मिलनी चाहिए हर एक किसी बच्चे को अगर नहीं मिलेगा तो वह बेचारा नाराज हो जाएगा जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने परफॉर्म किया नहीं किया तो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 अब ये एवरीथिंग वाला जो मामला है यही मामला हमारे आगे बढ़ने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और बिना कुछ किए जब बच्चों को चीजें मिलने लगती है तब उनकी लालच उनकी लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर बच्चे आए दिन छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक जिद करने लगते हैं यह तो वही छोटे बच्चों की बातें बड़े बच्चे होते हैं है, है। नहीं, नहीं, जूते चाहिए तो चाहिए ही मुझको अगर पांच हजार का टी शर्ट चाहिए तो चाहिए ही वो मतलब मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग कहा करेंगे बच्चा सामने से बोलेगा जाओ तुम बैंक लूटो कुछ भी करो भ्रष्टाचार करो पैसा कमा के लाओ मुझको चीज चाहिए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 बच्चों के साथ में क्या बात की जाती है अगर बच्चा बोलता है कि अमुक चीज़ चाहिए तो घर में भले वो घर में अवेलेबल होगी चाहे वो खाने की वस्तु होगी चाहे कुछ यूज़ करने के वस्तु तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए बच्चा बोलता है कि माम मुझको भूख लगी है तो तुरंत जाके चॉकलेट उसके हाथ में थमाना नहीं है अगर वो बोलता है भूख लगे तो उसको बताते हैं कि बेटा जरा पाँच दस मिनट रुकी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ दे रही हूँ आपको और बच्चे को थोड़ा इंतज़ार करने के लिए सिखा दीजिए ये सिखाना किसके हाथ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 बच्चा जो बोलता है उसी के प्रकार से से सब कुछ करना ये भी जरूरी नहीं तभी हम सही ढंग संस्कार दे पाएंगे अदरवाइज हमने ऐसे परिवारों को देखा है कि सब लोग जो है वो बच्चे के सामने हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं हुकुम मेरे आका ऐसा बोलने के लिए यह भी नहीं होना चाहिए